श्री रामकृष्ण वचनामृत परिक्छेद चौरानवे उनतीस सितंबर अट्ठारह सौ चौरासी समाधि और नृत्य हाजरा उत्तर पूर्व वाले बरामदे में हरि नाम की माला हाथ में लिए हुए जप कर रहे हैं श्री रामकृष्ण सामने आकर बैठे और हाजरा की माला लेकर जप करने लगे साथ में मास्टर और भवनाथ हैं दिन के दस बजे का समय होगा श्री रामकृष्ण हाजरा से देखो मुझसे जप नहीं होता नहीं नहीं होता है बाएं हाथ से होता है परंतु उधर नाम जप फिर नहीं होता इतना कहकर श्री रामकृष्ण नाम जप की चेष्टा करने लगे परंतु जप का आरंभ करते ही समाधि लग गई श्री रामकृष्ण इसी समाधि अवस्था में बड़ी देर तक बैठे हुए हैं हाथ में माला अब भी लिए हुए हैं भक्तगण निर्वाह होकर देख रहे हैं हाजरा अपने आसन पर बैठे हुए हैं वे भी चुपचाप श्री राम कृष्ण की समाधि अवस्था देख रहे हैं बड़ी देर बाद श्री राम कृष्ण को होश हुआ वे कह उठे मुझे भूख लगी है साधारण अवस्था को लाने के लिए श्री राम कृष्ण प्रायः इस तरह कहा करते हैं मास्टर खाना लाने के लिए जा रहे हैं श्री राम कृष्ण बोल उठे नहीं भाई पहले काली मंदिर जाऊंगा। पग आंगन से होकर श्री कृष्ण काली मंदिर जा रहे हैं जाते हुए द्वादश शिवालयों के शिव जी को प्रणाम कर रहे हैं बाई और राधा कांत जी का मंदिर है राधा कांत जी को देखकर श्री कृष्ण ने प्रणाम किया काली मंदिर में पहुंचकर माता को प्रणाम किया और आसन पर बैठकर माता के पाद पद्मों में उन्होंने फूल चढ़ाए फिर अपने सिर पर फूल रखा लौटते हुए भवनाथ से बोले यह सब ले चल माता का प्रसाद नारियल और चरणामृत श्री राम कृष्ण कमरे में लौट आए साथ में भवनाथ हैं और मास्टर हाजरा के सामने पहुंचते ही उन्होंने प्रणाम किया यह आप क्या कर रहे हैं यह क्या कर रहे हैं कहकर हाजरा चिल्ला उठे श्री राम कृष्ण तुम कह सकते हो कि यह अन्याय है हाजरात तर्क करके प्रायः यह बात कहते थे कि ईश्वर सबके भीतर है साधना करके सब लोग ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं दिन बहुत चढ़ गया है भोग की आरती का घंटा बज चुका है ब्राह्मण वैष्णव और कंगाल सब अतिथि शाला की ओर जा रहे हैं सब लोग माता का प्रसाद पाएंगे अतिथि शाला में काली मंदिर के कर्मचारी जहाँ बैठ कर प्रसाद पाते हैं वहीं भक्तों के लिए भी प्रसाद पाने का बंदोबस्त हो रहा है श्री कृष्ण ने कहा जब लोग वहीं जाकर प्रसाद सब लोग वहीं जाकर प्रसाद पाओ क्यों नरेंद्र से नहीं तू यहाँ भोजन कर अच्छा नरेंद्र तथा मेरे लिए यहीं प्रसाद की व्यवस्था हो प्रसाद पाने के बाद श्री कृष्ण ने थोड़ी देर विश्राम किया भक्त मंडली बरामदे में बातचीत करने लगे श्री राम कृष्ण भी वहीं आकर बैठे दो बजे का समय होगा एका एक भवनाथ दक्षिण पूर्व वाले बरामदे से ब्रह्मचारी के वेश में आकर उपस्थित हुए भगवा धारण किए हाथ में कमंडु लिए हुए हंस रहे हैं श्री रामकृष्ण और भक्त सब हंस रहे हैं श्री रामकृष्ण सहास्य उसके मन का भाव भी यही है इसीलिए तो यह वेश धारण किया नरेंद्र वह ब्रह्मचारी बना तो मैं वह अब वामाचारी बनू सब हंसते हैं हाजरा उसमें पंच मकार चक्र यह सब करना पड़ता है श्री राम कृष्ण वामाचार्य की बात से चुप हो रहे हैं इस बात पर उन्होंने कोई मत प्रकट नहीं किया बस हंसकर बात उड़ा दी एकाएक मतवाले होकर नृत्य करने लगे गा रहे हैं माँ अब मैं किसी दूसरे लालच में नहीं पढ़ सकता तुम्हारे अरुण चरणों को मैंने देख लिया श्री रामकृष्ण ने कहा आहा राजनारायण चंडी गेत बहुत ही सुंदर गाता है वे लोग नाचते हुए गाते हैं और उस देश के नकुल आचार्य का गाना आहा कितना सुंदर होता है और नृत्य भी वैसा ही मधुर पंचवटी में एक साधु आए हुए हैं बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं जिस जिसको गाडियां दिया करते हैं शाप देते हैं खड़ाऊ पहने हुए वे आकर हाजिर हो गए साधु ने पूछा क्या यहाँ आग मिल जाएगी श्री राम हाथ जोड़कर साधु को नमस्कार कर रहे हैं जब तक वे साधु वहाँ पर रहे तब तक हाथ जोड़े हुए खड़े रहे साधु के चले जाने पर भवनाथ हंसते हुए कहने लगे साधु पर आपकी कितनी भक्ति है श्री राम कृष्ण से अरे तमह प्रधान नारायण है जिनका यही स्वभाव है उन्हें ऐसे ही प्रसन्न करना चाहिए ये साधु जो है गोलोक धाम एक तरह का खेल खेला जा रहा है भक्त भी खेलते हैं और हाजरा भी खेलते हैं श्री राम कृष्ण आकर खड़े हो गए मास्टर और किशोरी की गोटियां पक गईं श्री राम कृष्ण ने दोनों को नमस्कार किया कहा तुम दोनों भाई धन्य हो मास्टर से एकांत में अब न खेलना श्री राम कृष्ण खेल रहे हैं हाजरा की गोटी एक बार नरक में पड़ी थी श्री रामकृष्ण ने कहा हाजरा को क्या हो गया फिर अर्थात हाजरा की गोटी दोबारा नरक में पड़ी इस पर सब लोग जोर से हंसने लगे संसार वाले कोठे में लाटू की गोटी थी एक बार ही सातों कोड़ियाँ चित पड़ी इससे एक ही चाल में गोटी लाल हो गई लाटू मारे आनंद के नाचने लगे श्री रामकृष्ण कह रहे हैं लाटू को कितना आनंद है जरा देखो उसकी गोटी अगर लाल न होती तो उसको दुख होता भक्तों से अलग इसका एक अर्थ है हाजरा को बड़ा अहंकार है कि इसमें भी मेरी जीत होगी ईश्वर की इच्छा ऐसी भी होती है कि सच्चे आदमी की हार कहीं नहीं होती कहीं भी उसका अपमान नहीं होने देते मातृभाव से साधना कमरे में छोटे तख्त पर श्री कृष्ण बैठे हुए हैं नरेंद्र भवनाथ बाबूराम मास्टर जमीन पर बैठे हुए हैं घोषपाड़ा और पंचनामी मतों की बात नरेंद्र ने चलाई श्री रामकृष्ण उनका वर्णन कर रहे हैं ये लोग ठीक ठीक साधना नहीं कर सकते धर्म का नाम लेकर इंद्रियों को चरितार्थ किया करते हैं नरेंद्र से तुझे अब इन मतों के संबंध में कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं है